श्री माँ शारदा देवी देवित्व का जागरण जयराम लौटने पर सीमा ने देखा कि ग्राम की शोभा पहले की ही तरह है माता पिता भाई बहन तथा आत्मियों का प्रेम भाव भी समान है नृत्य के क्रियाकलाप वार्तालाप पहले की ही भांति चल रहे हैं परंतु फिर भी प्राणों में कोई स्फुट व्यथा रह रहकर जाग उठती है कामौरपुकुर में वे जिस दिव्य आनंद की अधिकारी हुई थी उसकी स्मृति उनके अंतकरण में निरंतर बनी रहती परन्तु बाह्य जगत में अपनी कोई प्रति छवि न पा वह पग पग पर बाधित होने लगी और उसकी प्रतिक्रिया उनके हृदय को मतने लगी शरद के पश्चात हेमंत एवं हेमंत के पश्चात शिशिर ऋतु का आगमन हुआ सी केवल उत्कंठित हो प्रतीक्षा करने लगी यदि देवात आदान प्रदान की समस्त बाधाओं को लांग उन नरदेव का अथा श्री रामकृष्ण का कोई समाचार उदासीन प्राय छोटे ग्राम जयराम भाटी में आ पहुँचे देखते ही देखते दीर्घ चार वर्ष से भी अधिक समय बीत गया इसी बीच दक्षिणेश्वर की एकाद ऐसी बात एकाएक आ, एक आ पहुँची जिससे ग्रामवासियों को कल्पना की सामग्री मिल गई और वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री राम कृष्ण पागल हो गए हैं श्री के मन या कार्यों में तब पहले की तरह उत्साह न रहा वे यंत्र सारे कार्यों को करती किंतु ने श्री कृष्ण की विरह व्यथा उनके हृदय में बनी रहती इससे उनके मुख पर विषाद की कालीमा छा गई सहानुभूति संपन्न ग्राम बालिकाओं के दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट तो हुई लेकिन जब वे अज्ञता और संकीर्णता से मिश्रित सहानुभूति प्रदर्शित करती तो माँ का दुख घटने की बजाय बढ़ जाता और उनका जयराम बाटी में रहना असहनी हो उठता सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए श्री माँ को बता बैठती कि उनके पति अवज्ञा के पात्र हैं फिर जिन्हें दूसरों के दुख से आनंद होता है वे लोग श्री माँ की ओर संकेत करके कहा करती पागल की पत्नी है अथवा सहानुभूति प्रदर्शित करने के बहाने श्री माँ के मन में घोर दुख उपजा कहती कर अरी श्यामा की लड़की का विवाह एक पागल के साथ हुआ है इन सब अवंछित बातों को सुनने के भय से शारदा किसी के घर नहीं जाती थी एवं रात दिन कार्यों में ही अपने को व्यस्त कर रखती थी सती को पति निंदा असह्य होती है इसलिए उन्हें एक ही स्थान में पिंजर बंद पक्षी की भांति रहना पड़ता था मन के नितान्त ऊब जाने पर वे गाँव की भक्तिमती सहृदया रमणी भानुभुआ के घर के बरामदे में अपना वस्त्र बिछाकर पड़ी रहती शुद्ध स्वभाव भानुभुआ में कुछ अंतरदृष्टि थी श्री रामकृष्ण के दिव्य भाव का आभास पाकर उन्होंने एक बार श्रीमती श्यामा सुंदरी से कहा था भाभी तुम्हारे दमान शिव हैं साक्षात कृष्ण हैं इस समय तो तुम विश्वास नहीं कर पाती हो पर बाद में करोगी यह मैं कह देती हूँ विवाहोपरांत जब दूसरी बार श्री रामकृष्ण जयराम बाटी आकर श्री का गौना कराकर ले गए थे उस समय रसिका भानुभुआ हर गौरी की बात का स्मरण कर गाना गाने लगी थी नतनी तो, तो है सुरूपा पर तुझे वर मिला है नंगा बावला हमें स्मरण रखना होगा कि श्री का शरीर उस समय अच्छा था और रंग भी गोरा था भले ही भानुभुआ ने पहले पहल ही श्री कृष्ण और श्री को हर गौरी के रूप में पहचान लिया था तथापि उनके अत्यंत भावुक होने के कारण उनकी बात सुनकर भी लोगों ने अनसुनी कर दी थी फिर भी सारे गांव में श्रीमा के लिए भानुभुआ का घर ही शांति का एकमात्र स्थान था परंतु इस तरह अपने को गोपन में रखकर अधिक दिन तक आत्मरक्षा नहीं की जा सकती थी यह बात अवश्य थी कि श्री राम कृष्ण के संबंध में जो थोड़ी सी बातें उनके कानों में पहुँचती उन्हें सुनकर भी श्री उन पर विश्वास नहीं करती थी जिन प्रेम मूर्ति के पावन सानिध्य में रहकर कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त किया था जिनके दिव्य भाव ने उनमें भी संक्रमित हो अपूर्व उल्लास उत्पन्न किया था जिनकी परहित चिंता देख वे आश्चर्यान्वित हुई थी जिनके ज्ञान उपदेश और हास्य विनोद सभी को मंत्र की तरह अकस्मात अन्य लोक में पहुँचा देते या दीर्घकाल तक बैठा रखते थे वे पागल हो गए हैं यह बिल्कुल अविश्वसनीय बात थी किंतु तो ग्राम के नादान लोग तो श्री रामकृष्ण की उच्चावस्था को समझते नहीं थे इसलिए उनकी उद्दाम कल्पनाएं अबाधित गति से चलती ही रहती थी, और उनकी समालोचना का भी अंत नहीं होता था अतः सती साध्वी के मन में यह बात आई सभी जब ऐसा कहते हैं तो मैं स्वयं एक बार जाकर देख क्यों ना आऊँ कि वे कैसे हैं फागुल की पूर्णिमा के सन 1872 के आरंभ में शुभ अवसर पर उस तरह की अनेक स्त्रियां गंगा स्नान करने जा रही थीं श्री की भी इच्छा उनके साथ जाने की हुई लज्जा और भय के कारण वे पिता से कुछ कह नहीं सकती थी पर मन का भाव एकदम छिपा कर रखना भी असंभव हो गया अंत में उन्होंने एक स्त्री से सब कुछ खोल कह दिया और उस स्त्री ने श्री रामचंद्र को सारी बातें बता दी उदार हृदय पिता ने सुनकर कहा जाएगी अच्छी बात है वे स्वयं ही पुत्री के साथ चले अपनी कन्या और साथियों के साथ रामचंद्र पैदल ही तारकेश्वर की राह से कलकत्ता रवाना हुए उन्हें लगभग साठ मील की दूरी तय करनी थी पहले तो श्री मां सबके साथ खुशी से चली मार्ग के दोनों तरफ विस्तृत मैदान उनके बीच में हरी भरी चैती फसल कहीं घने वृक्षों से आच्छादित ग्राम और कहीं पदमों से सुशोभित तालाब मन को मोह रहे थे फिर बीच बीच में रास्ते पर पीपल और वट के विशाल वृक्ष थके पथिक को विश्राम के लिए आदरपूर्वक बुला रहे थे यह सब देखते देखते श्रीमा के प्रथम दो तीन दिन तो अच्छी तरह कट गए लेकिन दक्षिणेश्वर पहुँचने के लिए शरीर में स्फूर्ति और मन में अदम उत्साह होने पर भी मलेरिया की जगह में रहने के कारण मां का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था विशेषकर उनके जीवन में इतना लंबा सफ़र यही पहली बार हुआ दूसरों को असुविधा होगी पिता चिंतित होंगे इत्यादि बातें सोचकर तथा अपने स्वाभाविक संकोच के कारण उन्होंने दो तीन दिन तक अपने चलने की असमर्थता को छिपाया परंतु अंत में प्रबल ज्वर ने श्री माँ प्रबल ज्वर से श्री माँ बिल्कुल विवस हो गई तब पिता पुत्री को बाध्य हो एक चट्टी में आश्रय लेना पड़ा उस अवस्था में श्रीमा के दारुण दुख का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ज्वर की यंत्रणा उनके जीवन में कोई नई वस्तु नहीं थी अतः उससे हताश होने का कोई कारण ही न था उन्हें अपरिचित स्थान में रहने की भी उतनी चिंता नहीं थी पर उनके लिए सबसे कष्टदायक अमिट समस्या यह थी कि वे अपने हृदेश्वर के दर्शन अब कर पाएंगी या नहीं इस मनोवेदना और शारीरिक यंत्रणा के बीच उन्हें एक दिव्य दर्शन से शांति प्राप्त हुई जिस समय श्री ज्वर से बेहोश पड़ी थी उसी समय उन्होंने देखा कि एक रमड़ी उनके पास आकर बैठ गई उनका रंग काला था किंतु ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था वह बैठकर कर के शरीर और सिर को सहलाने लगी उसके सुकोमल और शीतल करों के स्पर्श से शरीर का ताप तुरंत ही मिट गया श्री ने पूछा अरे तुम कहाँ से आई हो नवागता रमणी ने उत्तर दिया दक्षिणेश्वर से श्री यह सुनकर अबाक हो गई और बोली दक्षिणेश्वर से मैंने सोचा था कि दक्षिणेश्वर जाऊंगी उन्हें अर्थात श्री राम कृष्ण को देखूंगी उनकी सेवा करूंगी किंतु रास्ते में ज्वर सा आ जाने के कारण वह सब नसीब न हुआ उस रमणी ने कहा ऐसा क्यों तुम दक्षिणेश्वर अवश्य जाओगी अच्छी होकर वहाँ जाओगी और उन्हें देखोगी तुम्हारे लिए ही तो मैंने वहाँ उन्हें रोक रखा है श्री ने कहा सचमुच अरे तुम हमारी कौन हो रमणी ने उत्तर दिया मैं तुम्हारी बहन हूँ श्री ने कहा हाँ तभी तो तुम आई हो ऐसे वार्तालाप के पश्चात ही श्री को नींद आ गई दूसरे दिन प्रातःकाल देखा गया कि श्री को ज्वर नहीं है उस दिव्य दर्शन के उपरान्त उनके मन में काफ़ी उत्साह आ गया अतः जब उनके पिता ने कहा कि इन अनजाने प्रदेश में निरुपाय होकर पड़े रहने से धीरे धीरे बढ़ना अच्छा है तब वे सानंद सहमत हो पिता के साथ चल पड़ी सौभाग्य से थोड़ी ही दूरी पर एक पालकी मिल गई रास्ते में फिर ज्वर हुआ लेकिन उसका प्रकोप उतना असह्य न था इसके अलावा वे तब विवस्थ न थी इसलिए पिता की चिंता बढ़ाना अनावश्यक समझ उन्होंने अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई धीरे धीरे लंबा रास्ता तय हुआ रात्रि के नौ बजे वे सब दक्षिणेश्वर पहुँचे जयराम बाटी से आए हुए लोग जिस समय दक्षिणेश्वर में गंगा जी के घाट पर उतर रहे थे उस समय श्री ने श्री रामकृष्ण को कहते सुना अरे हृदय हृदय अशुभ बेला तो नहीं है पहली बार आ रही है श्री इस श्री इस विषय में निश्चिंत थी कि उन्होंने गंगा में नौका पर ही वह समय बिता दिया था इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण की इस पहली बात में ही इतने गहरे प्रेम का स्पर्श था कि उसके आकर्षण से वे सीधे उनके कमरे में जा पहुँची अन्य लोग नौबत खाना अथवा अन्यत्र चले गए श्री रामकृष्ण ने श्री को देखते ही कहा तुम आ गई अच्छा किया इसके बाद समीप के एक व्यक्ति को आज्ञा दी अरे चटाई बिछा दे कमरे में ही चटाई बिछ जाने पर श्री उस पर बैठ श्री रामकृष्ण के साथ बातचीत करने लगी श्री रामकृष्ण को जब यह मालूम हुआ कि श्री बीमार है तो वे उनकी चिकित्सा की व्यवस्था और श्री और आराम की चिंता से व्याकुल हो सखेद बार बार कहने लगे तुम इतने दिनों के बाद आई क्या अब मेरा संजला बाबू अर्थात मथुर बाबू है जो तुम्हारी देखभाल करेगा मेरा दाहिना हाथ टूट गया है तब से कई मास पूर्व 16 जुलाई अठारह दक्षिणेश्वर के काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणी के दामां और श्री रामकृष्ण के प्रथम रसदार श्री मथुरानाथ का देहांत हो चुका था प्रथम दर्शन और वार्तालाप के पश्चात श्री ने नौबत खाना जाने की इच्छा प्रकट की परंतु श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं नहीं वहाँ तुम्हारे लिए अब सुविधा होगी इसी कमरे में रहो श्रीमा के लिए अलग सैया बनाई गई श्री के एक संगनी के लिए भी उन्हीं के साथ सोने की व्यवस्था की गई उस समय काली मंदिर में सबका भोजन हो चुका था इसलिए हृदय दो तीन टोकरी लाई ले आए दूसरे दिन श्री राम कृष्ण के निर्देश से एक डॉक्टर बुलाए गए अच्छे चिकित्सा से तीन चार दिन में ही ज्वर छूट जाने पर श्री माँ खाना चली गई उस समय श्री कृष्ण की जननी चंद्रामी भी वहीं रहती थी जब वे प्रथम बार दक्षिणेश्वर आई तब उनके रहने के लिए बाबुओं की कोठी का एक कमरा खाली कर दिया गया था पर मथुर ने के शरीर त्याग के कुछ महीने पहले श्री कृष्ण के भतीजे अक्षय का उसी कमरे में देहांत हो जाने पर चंद्रमणि देवी ने उस जगह और नहीं रहना चाह वे पोते के शोक को भूलने के लिए नौबत खाने चली आई और बोली मैं वहाँ अब नहीं रहूँगी मैं इसी नौबत खाने की कोठरी में ही रहूँगी निरंतर गंगा दर्शन करूँगी कोठी से अब मेरा कोई काम नहीं है श्री राम कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से श्रीमा के आँख कान का सारा झगड़ा जाता रहा गांव के हृदयहीन अज्ञ लोगों के बीच कितनी ही बातें फैल गई थी श्री के आराध्य देव वहाँ पागल ठहराए गए थे यहां तक कि उनकी बातें बार बार सुनने कारण के कारण श्री के परम विश्वासी मन में भी कुछ संदेह की आंच आ गई थी पर आज आज उन्होंने देखा कि उनके देवता देवता ही हैं पत्नी को भुला देने की बात कौन कहे वे तो उसके प्रति अब अधिक कृपालु हो गए हैं अतएव श्री को अपना कर्तव्य निश्चित करने में ज़्यादा देर न लगी उन्होंने बड़ी खुशी से नौबत खाने में रहते हुए अपने को श्री रामकृष्ण और उनकी जननी की सेवा में न्योछावर कर दिया उनके पिता भी पुत्री के आनंद तथा श्री रामकृष्ण के प्रेम और श्रद्धापूर्ण व्यवहार से ढाढ़त बांध कुछ ही दिन बाद प्रसन्न चित्त से अपने गांव को लौट गए कांवरपुक में रहते समय श्री रामकृष्ण तोतापुरी की बातों को सोचकर अपनी साधना से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की गहराई को परखने और साथ ही पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में अग्रसर हुए थे इसके बाद चार वर्ष तक उनका मन दैव प्रेरणा के से तीर्थ दर्शन तथा विविध साधना आदि में तत्पर था अब भगवत इच्छा से पत्नी को अपने पास आया देख वे फिर से अपने उन दोनों अपूर्ण कर्तव्यों के पालन में प्रयत्नशील हुए वह कर्तव्य केवल पति पत्नी के पारस्परिक लौकिक व्यवहार की पूर्णता साधित करने तक ही सीमित नहीं रहा वर्णन सांसारिकता से ऊपर उठकर उसने गुरु और शिष्य के बीच मंत्र और साधना के तथा पूज्य और पूजक के बीच कृपा और उपासना के रूप में अपने को प्रकट कर मानव के आध्यात्मिक भंडार में एक नई संपदा ला देना चाहा हम तो श्री कृष्ण की श्री षोडशी पूजा के वर्णन की भूमिका रच रहे हैं उस अपार्थिव घटना पर आने से पूर्व उन देवदंपति के पावन संबंध पर थोड़ी और चर्चा कर लेनी होगी श्री रामकृष्ण ने इस समय श्री को गृह कर्म आत्मियों के प्रति आचरण और परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता आदि सांसारिक शिक्षा से लेकर भजन कीर्तन ध्यान समाधि और ब्रह्म ज्ञान तक सभी बातों का उपदेश दिया था इन तत्व कथाओं को सुनकर श्री के समक्ष मानव जीवन का कर्तव्य और उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट हो गया श्री रामकृष्ण ने एक दिन उनसे कहा था चंदा मामा जैसे सभी बच्चों के मामा हैं वैसे ही ईश्वर सभी के अपने हैं उन्हें पुकारने का सभी को समान अधिकार है जो पुकारेगा उसी को वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे यदि तुम उन्हें पुकारोगी तो तुम्हें भी दर्शन मिलेगा वे श्री को केवल उपदेश देकर ही निवृत्त नहीं होते थे बल्कि वे उस बात की भी खोज रखते कि श्री उन उपदेशों का अपने जीवन में कितना और किस प्रकार पालन करती है श्री सारा दिन नौबत खाने में रहकर गृहस्थी के कार्य करती थी लेकिन रात में श्री रामकृष्ण के कमरे में उन्हीं की सैयाह पर सोने की आज्ञा पा चुकी थी किसी बीच एक दिन एकांत पाकर श्री रामकृष्ण ने परीक्षा के तौर पर श्री मां से पूछा क्यों क्या तुम मुझे संसार मार्ग में खींचने के लिए आई हो श्री माँ ने रंच मात्र दुविधा किए बिना उत्तर दिया नहीं मैं तुम्हें संसार मार्ग पर क्यों खींचने लगी मैं तो तुम्हारे इष्ट पथ में सहायता ही करने आई हूँ एक दिन श्री मां ने श्री भी श्री रामकृष्ण के पैर सहलाते हुए उनसे पूछा तुम मुझे किस रूप में सोचते हो श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया जो माँ काली मंदिर में है उसी ने इस शरीर को उत्पन्न किया है और अब नौबत खाने में है फिर वही इस समय मेरे पैर सहला रहा है, रही है सचमुच तुम्हें मैं सदा साथ साथ आनंदमय के रूप में ही देखता हूँ अब पाठक यह सोचे कि यहाँ किनकी देवी लीला के वर्णन में हम प्रवृत्त हुए हैं संपूर्ण निष्काम मानवोचित दैहिक संपर्क से रहित इस अपार्थिव प्रेम लीला को समझने के लिए हमें कुछ समय तक आत्म समाहित होना पड़ेगा श्री माता जी श्री राम कृष्ण के कमरे में उन्हीं के साथ सहन करती थी किंतु यह तो साधारण दांपत्य जीवन था नहीं पूर्ण यौवन श्री कृष्ण और नवजौवना श्री माँ इस समय जिस आत्म परीक्षा अथवा मानव समाज की शिक्षा के लिए जिस लीला में प्रवृत्त हुए थे उसके मुकाबले अग्नि परीक्षा भी दुख प्रतीत होती है देह बोध विहीन श्री रामकृष्ण की प्राय सारी रात समाधि में ही व्यतीत होती थी एक रात्रि समाधि भंग होने पर वे बगल में लेटी हुई श्रीमा माँ की रूप यौवन संपन्न देह की ओर दृष्टि डालकर विचार करने लगे मन इसी का नाम स्त्री शरीर है लोग इसे अति उपादेय भोग्य वस्तु समझते हैं और इसके भोग के लिए सर्वदा लालायित रहते हैं परंतु इसे ग्रहण करने से मनुष्य शरीर में ही बंध जाता है और उसे सच्चिदानंद घन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती मन में चोर मत बनो मन में एक बात और मुंह में दूसरी बात मत रखो सच बोलो तुम इसे चाहते हो अथवा परमात्मा को यदि इसे ही चाहते हो तो यह तुम्हारे सामने पड़ी है ग्रहण करो ऐसा सोचकर ज्यों ही उन्होंने अंग स्पर्श के हेतु हाथ फैलाया कि उनका मन कुंठित हो उच्च समाधि मार्ग में दौड़कर विलीन हो गया सारी रात फिर वह साधारण भूमि पर नहीं उतरा दूसरे दिन बहुत समय तक ईश्वर का नाम सुनाने के पश्चात ही उन्हें व्यवहारिक जगत में लाना संभव हुआ श्री रामकृष्ण के साथ आठ मास तक एक ही सैया पर शयन किया उस समय जिस प्रकार श्री रामकृष्ण का मन ऊर्धलोक में विचरण किया करता उसी प्रकार श्री का मन भी इस इन आराध्य देव के ध्यान में ही निमग्न रहता था अतः किसी के मन में भोग स्प्रिया के लिए कोई जगह नहीं थी इस तरह दिन पर दिन महीने पर महीने अपने पास रखकर कर शिव भी श्री राम कृष्ण को श्री में बिंदु मात्र भी भोग इच्छा नहीं दिखाई दी तभी तो बाद में उन्होंने भक्तों से इस पवित्रता स्वरूपणी का महिमा का बखान करते हुए कहा था यदि वह श्रीमा इतनी पवित्र न होती और संयम खोकर मुझ पर आक्रमण कर बैठती तो कौन कह सकता है कि मेरे संयम का बांध टूट कर देह बुद्धि आ जा देह बुद्धि आ जाती कि नहीं विवाह के पश्चात मैंने आर्थ भाव से मां श्री जगदम्बा से प्रार्थना की थी मां मेरी सहदर्मिणी के मन में काम भाव को एकदम दूर कर दे इस समय उसके साथ रहकर मैं समझ गया कि मां ने सचमुच मेरी प्रार्थना सुन ली है